श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ 11 दस ग्यारह मार्च अट्ठारह सौ पच्चासी नित्य गोपाल से वार्तालाप गिरीश दरवाजे पर से श्री राम कृष्ण को ले जाने के लिए आए हैं भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण के बिल्कुल निकट आ जाने पर गिरीश दंड की तरह श्री राम कृष्ण के पैरों पर गिर पड़े आज्ञा पाकर उठे श्री राम की पद धुलीली और उन्हें अपने साथ दो दुमंजले के बैठक खाने में ले जाकर बैठाया भक्तों ने भी आसन ग्रहण किया उन्हीं के पास बैठकर उनका वचनामृत पान करने की सबकी इच्छा है आसन ग्रहण करते हुए श्री कृष्ण ने देखा एक संवाद पत्र पड़ा हुआ था संवाद पत्र में विषय मनुष्यों की बातें रहती है दूसरों की चर्चा दूसरों की निंदा यही सब रहता है अतएव श्री रामकृष्ण की दृष्टि में वह अपवित्र है उन्होंने उसे हटा देने के लिए इशारा किया कागज के हटाने के बाद उन्होंने आसन ग्रहण किया नित्य गोपाल ने प्रणाम किया श्री रामकृष्ण नित्य गोपाल से वहाँ नित्य गोपाल जी हाँ दक्षिणेश्वर मैं नहीं जा सका शरीर अस्वस्थ था दर्द है श्री रामकृष्ण कैसा है तू नित्य गोपाल अच्छा नहीं रहता श्री राम कृष्ण मन को कुछ निम्न पर लाना नित्य गोपाल आदमी अच्छे नहीं लगते कितनी ही बातें लोग कहा करते हैं कभी कभी मुझे भय होता है कभी कभी साहस भी खूब होता है श्री राम कृष्ण होगा क्यों नहीं तेरे साथ रहता कौन है नित्य गोपाल तारक श्री तारकनाथ घोषाल स्वामी शिवानंद जी हमारे साथ रहता है उसे भी कभी कभी जी नहीं चाहता श्री राम कृष्ण नागा कहता था उसके मठ में एक सिद्ध था वह आसमान की ओर नज़र उठाए हुए चला जाता था परंतु उसका एक साथी चला जाने से उसे बड़ा दुख हुआ वह अजीर हो गया कहते ही कहते श्री राम कृष्ण का भाव परिवर्तन हो गया किसी एक भाव में वे निर्वाक हो गए कुछ देर बाद कह रहे हैं तो आया है मैं भी आया हूँ यह बात कौन समझेगा क्या यही देवभाषा है